शिवानंद स्मृति संग्रह शिवानंद स्मरण में यजुनाथ मजुमदार सुनकर उन्होंने भाव में विभोर होकर कहा यजुनाथ उन्हें तुम लोग ठाकुर कहते हो किंतु वह तो स्वयं भगवान है इसीलिए तो वह तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हैं महापुरुष जी के समान ऐसे सुंदर व्यक्ति मैंने जीवन में कभी एक भी नहीं देखा जिन लोगों को देखा भी है वे सभी श्री श्री ठाकुर के ही संतान थे जैसे स्वामी ब्रह्मानंद प्रेमानंद तुरियानंद आदि प्रयाग और हरिद्वार के कुंभ मेले में लाखों साधुओं को देखा है किंतु ऐसे अमल धवल कांति वाले पुरुष कहीं भी नहीं दिखाई पड़े ये लोग जीवन भर ऊर्धरेता तथा ब्रह्मज्ञ हैं चित्र देखने से प्रतीत होता है कि स्वामी विवेकानंद की तरह सुंदर पुरुष संसार में एक भी दिखाई नहीं पड़े ऐसा लगता है मानो बुद्ध और गौरांग भी ऐसे ही थे महापुरुष जी के दोनों घुटने ऐसे सुंदर और सुगठित थे कि वैसे अन्य किसी के घुटने नहीं दिखाई पड़े एक दिन तीसरे पर मैं मठ पहुंचा उन दिनों अधिक लोग वहां आ नहीं आ जाते थे श्री श्री ठाकुर का भाव उस समय अल्प ही प्रचारित हुआ था उस दिन अधिक वर्षा होने से कोई नहीं आया था मैंने गुरुदेव को एकांत में पाकर हृदय के एक कातर प्रार्थना निवेदित करते हुए कहा महाराज मेरी एक ही प्रार्थना है आप स्वीकार कीजिए कि अंत में आप ही के चरण कमलों में मेरी चिर गति हो उन्होंने आंखें मूँझ कर विभोर भाव से कहा तुम्हें वही, तुम्हें वही होगा तुम्हें वही होगा तुम्हें वही होगा तीन बार कहने का अर्थ है शपथ करना उनके श्रीमुख से वह अभय स्वीकृति सुनकर मैं प्रसन्न एवं निश्चिंत हुआ मन शांत और निर्मल हो गया मेरे अंतकरण में दिव्यानंद किलोरे लेने लगा मैंने उनके श्रीचरणों पर सिर रख कर प्रणाम किया उनकी इस अयाचित कृपा ने मुझे अभिभूत कर दिया 1919 सौ ईस्वी में अपने सहपाठी श्याम सुंदर गोप को लेकर मैं बेलूर मठ गया वह कृष्ण भक्त विशेष पंडित उन्नत और प्रतिभाशाली था उसे श्री राम कृष्ण लीला श्री कृष्ण लीला में विशेष अधिकार था उसके साथ महापुरुष जी के अनेक वार्तालाप हुए अंत में महापुरुष जी ने कहा श्याम सुंदर तुम श्री कृष्ण का ध्यान करना श्री कृष्ण ने ही पुनः श्री राम कृष्ण रूप में शरीर धारण किया था इन दोनों को अभिन्न जानना और श्री राम कृष्ण मूर्ति का भी ध्यान करना श्री भगवान सत्य है तपस्या के द्वारा मनुष्य उन्हें प्राप्त कर सकता है और उनका दर्शन आदि भी मनुष्य के भाग्य में संभव हो सकता है अनेक भक्त अभी भी श्री राम कृष्ण देव के दर्शन पाते हैं वह अपने दर्शन आदि के संबंध में कभी कुछ नहीं कहते थे अपनी सत्ता के संबंध में भी कभी कुछ नहीं कहा उनके अंतिम बारह वर्ष के सेवक साथी स्वामी अपूर्वानंद जी के मुख से सुना था कि महापुरुष महाराज जब भोर में पुराने ठाकुर मंदिर में जाते थे तो श्री ठाकुर आगे आकर उनकी ठुड्डी पकड़कर उन्हें प्यार जताते थे केवल तीन दिन ही इस नियम में व्यतिक्रम हुआ था उससे महापुरुष महाराज बहुत ही चिंतित और उद्विग्न हुए थे और श्री श्री ठाकुर की उदासीनता से वह बहुत ही व्यथित होकर रोते हुए दिन बिताते थे तीन दिन के पश्चात मठ की गौशाला में आग लग गई गौशाला में पुआल की छाजन थी किंतु भगवान की कृपा से किसी गाय को कुछ हानि नहीं हुई इस घटना के अंतर महापुरुष जी ने कहा था दुर्दैव टल गया किसी प्रकार का कोई सेवा अपराध हुआ होगा वह थोड़े ही में टल गया बेलूर मठ में रात्रि समाप्त होने से पहले मंगल आरती के समय ठाकुर मंदिर का दरवाज़ा खुलता है इसमें कभी व्यतिक्रम नहीं होता एक दिन ग्रीष्म ऋतु में रात के तीन बजे महापुरुष अपने कमरे से निकले और छत के ऊपर से जाकर चाबी लाए और ठाकुर मंदिर का द्वार खोला अन्य साधुओं को उसके बाद में पता लगा किंतु दूसरे दिन किसी को महापुरुष से उसका कारण पूछने का साहस न हुआ दिन बीत जाने पर शाम को एक साधु ने उनसे उस विषय में प्रश्न किया उन्होंने कहा रात के तीन बजे श्री श्री ठाकुर ने कहा कि गर्मी से मुझे कष्ट हो रहा है इस कारण मंदिर का दरवाज़ा खोलकर मैं श्री श्री ठाकुर को हवा दे रहा था साधु जी ने पुनः पूछा श्री श्री ठाकुर ने और कुछ कहा था महापुरुष जी जी हाँ और भी कहा था कि मठ के भीतरी दरवाजे के बाहर कितने कटीले पौधे उग आए हैं कि चला नहीं जाता और यह भी कहा था कि संध्या को जो फूल की माला दी गई थी वह बहुत ही सुंदर थी दूसरे दिन सुबह सब लोगों ने मिलकर उन कटीले पौधों को उखाड़ कर उस स्थान को साफ कर दिया और जिन्होंने श्री श्री ठाकुर के लिए माला गुथी थी वह भी उस बात को सुनकर आनंदित हुआ बचपन के परिचित मेरे एक मित्र के मकान में प्रति सोमवार को हरी सभा होती थी वह श्री महाप्रभु देव के परम भक्त थे एक रात को उन्होंने स्वप्न में देखा वह बेलूर मठ गए हुए हैं पहले उन्होंने कभी बेलूर मठ का दर्शन नहीं किया था गंगा किनारे दो मंजिल वाला मठ का भवन और उनके सामने घास का मैदान था साधुजन वहाँ रहते हैं एक सुंदर दिव्य कांति वाले प्रवीण सन्यासी मठ के पूर्व कोने पर मैदान के एक किनारे उनके कान में महामंत्र देकर चतुर्भुज मूर्ति में खड़े हैं इस प्रकार का स्वप्न देखकर मेरे भक्त मित्र आनंद और विस्मय से अधीर हो गए उन्होंने मुझे वह स्वप्न वृत्तांत बताते हुए अपनी मानसिक अवस्था जताई मैंने उनसे कहा चलिए हम लोग मठ चले आपने स्वप्न में जो मठ देखा है वह वैसा ही है या नहीं उसे भी देख लीजिएगा और आपके स्वप्न दृष्ट गुरु कौन हैं उन्हें भी देखकर आप पहचान सकेंगे यदि स्वप्न दृष्ट गुरु मिल जाए तो उन महात्मा के साथ परिचित होकर उन्हें गुरु दक्षिणा दीजिएगा मित्र राजी हो गए हम दोनों बहुत दूर के पूर्वी बंगाल से बेलुर मठ पहुँचे मठ देखते ही मित्र प्रवर ने कहा कि ठीक यही मठ उन्होंने सपने में देखा था गंगा किनारे मैदान के जिस स्थान में उन्होंने मंत्र मिला था वह भी मुझे दिखाया और महापुरुष जी के देखते ही उन्होंने बताया कि यही उनके स्वप्न गुरु हैं मैंने सारी घटना बताकर महापुरुष जी को अपने साथी का परिचय कराया उस समय उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था सारी बातें सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुए और भक्त को अनेकानेक आशीर्वाद दिए संध्या के आरती से के अनंतर मैं अपने मित्र को खोजते हुए उस स्वप्न स्थान में गया तो वह अपने गुरु के साथ बैठे दिखाई पड़े महापुरुष जी ने स्नेह के साथ मित्र की परिवार संबंधी अनेक बातें पूछी और अंत में स्वप्न लब्ध मंत्र जानना चाहा सुनने पर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया उस पवित्र बेलूर मठ के गंगा किनारे महापुरुष जी को कल्याण मूर्ति में पाकर मुझे बहुत ही आनंद मिला दूसरे दिन श्री श्री के दर्शन के लिए जयराम बाटी जाने की आज्ञा मांगने पर महापुरुष जी ने प्रसन्न होकर रास्ता बताते हुए कहा दूसरे दिन प्रातः सात बजे की ट्रेन से हम लोग हम दो, दोनों तारकेश्वर के लिए रवाना हुए जो कामारपुकुर और जयराम बाटी के रास्ते में पड़ता है बाबा तारकनाथ का दर्शन व पूजा करके चापा डांगा के रास्ते कामारपुक की ओर हम दोनों चल पड़े ज्येष्ठ मास की तेज़ धूप से शरीर जलने लगा उस भयंकर गर्मी में पैदल चलकर रात के दस बजे हम आराम बाग पहुँचे उस तेलो भेलो के मैदान के रास्ते से रास्ते में ही श्री श्री की डाकू बाबा के साथ भेंट हुई थी आराम बाग से दूसरे दिन नवासन आश्रम में ज्ञान महाराज से परिचय हुआ उस दिन वहाँ महोत्सव हो रहा था हजारों व्यक्ति भोजन प्रसाद के लिए बैठे हुए थे आनंद से प्रसाद पाकर और राममय भैया को पंडा रूप से साथ लेकर कामार पुकुर का दर्शन करके जयराम बाटी गांव में पहुँचे तथा श्री श्री के श्री चरणों में उपस्थित हुए कामार पुकुर ग्राम श्री कृष्ण देव की जन्मभूमि है वहाँ की पुण्य भूमि में लोट पोट होकर थोड़ी धूप महाप्रसाद थोड़ी धूल महाप्रसाद रूप से खाकर हम अपने को धन्य मानने लगे हम हर साल दिवाली के दिन कुछ भक्तगण मिलकर बहुत ही दीन भाव से श्री श्री माँ की पूजा करते थे श्री शिम के लिए बारीक लाल किनारे वाली पूजा की एक धोती श्री प्रसन्न मामा जी के पते पर जयराम भाटी भेज देते थे गत वर्ष उस धोती के भेजने में विलंब हुआ था इस कारण श्री शिम हम लोगों में से एक को स्वप्न में दिखाई पड़ी उस भक्त ने देखा माँ गीले वस्त्र पहने ठाकुर मंदिर दरवाजे के सामने खड़ी है उन्होंने कहा रासू रास मेरी धोती दे स्वप्न वृत्त जानने पर हमें बहुत ही पश्चाताप होने लगा फिर भी माँ ने हमसे माँग कर धोती ली इससे भी आनंद हुआ उस धोती को इस बार हम लोग जयराम बाटी ले गए और मां के श्रीचरण कमलों में उस वस्त्र को रखकर हमने प्रणाम किया मां हम लोगों को देख आनंद से उल्लसित होकर बोली तुम लोग कहाँ से आ रहे हो मैंने कहा बहुत दूर से मां, कलकत्ते से। मैं नहीं माँ नौबत नोवा खाली पूर्वी बंगाल समुद्र के उस पार से माँ अरे इतनी दूर से आज यहाँ रह जाओ रसोई करके खिलाने में माँ को कष्ट होगा यह सोचकर पहले ही मैंने गुरुदेव से कहा था कि हम लोग माँ का दर्शन कर लौट आएंगे जयराम बाटी में नहीं रहेंगे इस कारण माँ के आग्रह करने पर भी हम लोग वहाँ नहीं रहे बल्कि माँ से कहा नहीं माँ हम लोग आज ही चले जाएंगे, हमारे रहने से आपको कष्ट होगा माँ ने लाई और मिठाई खाने को दी